उपनिषद शांकर भाष्यार्थ अध्याय ननु पक्षे अध्य ब्राह्मणचार नु तत्पक्षेप्यूपनिषदर्ज मितेक देशत्व संग दूसरी व्याख्या के अनुसार तुम्हारे पक्ष में भी उपनिषद को छोड़कर इस प्रकार एक देशत्व हो ही जाता है न आद्यव्याख्या अविरोधा अस्मत्पक्षे नई सदोषोति यदा परित्यक्तो निस्ध्याधीये यज्ञादि सह गृहीतवचनशबदादेशो न्यक्त यदि पाठाच वेदानु वचन शब्द प्रयुक्ते तस्मात्मण कर्मव वेदानुवचन शब्दे नोच्यत गम्य कर्म ही नित्य स्वाध्याय समाधान नहीं पहली व्याख्या में ऐसा कोई विरोध न होने के कारण हमारे पक्ष में यह दोष नहीं होता जबकि वेदानुवचन शब्द से नित्य स्वाध्याय का विधान किया गया है तो उसमें उपनिषद भी आ आ ही गया इस प्रकार वेदान्वचन शब्द के अर्थ का एक देश नहीं छूटता इसका के साथ पाठ होने से भी यही सिद्ध होता है। श्रुति कर्मों का अनुक्रम करते हुए ही वेदान्वचन शब्द का प्रयोग करती है इससे यह ज्ञात है कि वेदान्वचन वचन से कर्म ही कहा गया है क्योंकि नित्य स्वाध्याय तो कर्म ही है कथम पुनर्नित्य स्वाध्यादि कर्मरात्मा विविध सती नव हित्यात्म प्रकाशयती यथोपनिषद शंका किंतु नित्य स्वाध्यायादि कर्मों से आत्मा को जानने की इच्छा किस प्रकार करते हैं क्योंकि उपनिषदों के समान वे तो आत्मा को प्रकाशित ही नहीं करते नई सदोष कर्मण विशुद्धि हेतुवात् कर्म भी संस्कृत ही शक्वती प्रकाशितम अप्रतिबंधेन वेदि तथा हथर्वणे सत्वस ततस्तु ध्यायमानः तश्यते निष्कल ध्याय स्मृतिश ज्ञान पापस्य पुसा इत्यादि समाधान इदी दोष नहीं आ सकता क्योंकि कर्मचित शुद्धि के कारण है कर्मों से संस्कार युक्त हुए विशुद्ध चित्त पुरुष ही उपनिषद प्रकाशित आत्मा को बिना किसी रुकावट के जान सकते हैं ऐसा ही तब विशुद्ध चित्त हुआ पुरुष ध्यान करके उस निष्कल आत्मा को देखता है इस अथर्वण श्रुति से भी सिद्ध होता है तथा पाप कर्मों का क्षय हो जाने से पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसी स्मृति भी है कथम पुनर्नित कर्माणी संस्कारार्थान लोत्यवगम्य थे का किंतु नित्य कर्म चित्त नित्यकर्मचित करने के लिए है यह कैसे जाना जाता है सह वा आत्मयाजी यो वेदेद मे नेनांगं सत्क्रीयत इदम मे नेनांग इदी श्रुते सर्व च स्मृतिशास्त्रु कर्मा संस्काराव आचक्षति अष्टच्शंकारा गीता तपस्येवा सर्वे पेते इत्यासु गीताज्ञोद तपस्व पावना मनीषिणा सर्वेप्ये यदो यतकमेट द्रव्यय संस्कारा संस्कृतस्य च विशुद्ध विशुद्धसत्स ज्ञानोत्पत्तिर प्रतिबंधन भविष्यति अतो ये समाधान वही आत्मयाजी है जो ऐसा जानता है कि इस कर्म से मेरा यह संग संस्कार युक्त तो होता है इस कर्म से मेरा यह अंग योग्य होता है इत्यादि श्रुति से यह जाना जाता है 48 संस्कार है इत्यादि समस्त स्मृति शास्त्रों में भी कर्मों को चित्त शुद्धि के लिए ही बतलाया गया है गीता में यज्ञ दान और तप ये बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं यज्ञों द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं ऐसे ये सभी लोग यज्ञवेत्ता हैं ऐसा कहा है यज्ञ ने इस पर से द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ लेने चाहिए ये दोनों ही संस्कार के लिए है संस्कारयुक्त विशुद्ध चित्त पुरुष को ही बिना किसी प्रतिबंध के ज्ञानोत्पत्ति होगी इसे से यज्ञ द्वारा जानने की इच्छा करते हैं दाने दानम अपनी पापक्षय हेतुवाद धर्मवृद्धि हेतुवाच्च तपसा तप इत विशेषेण कृछ चांद्रायदि प्राप्त विशेषण अनाशकने मानसकम् न तु भोजन वृत्ति भोजन निवृत्त मृियत एवं न आत्मेदनम दान के द्वारा उसे जानने की इच्छा करते हैं क्योंकि पापक्षय का कारण और धर्मवृद्धि का हेतु होने की कारण दान भी ब्रह्म ज्ञान का साधन है तथा तप के द्वारा तप से सामान्यतः कृथ्ठा चांद्रायण आदि की प्राप्ति होती है इसलिए अनाशके न यह उसका विशेषण दिया जाता है मनमाना भोजन न करना ही अनाशक तप है भोजन का सर्वथा त्याग कर देना नहीं भोजन को सर्वथा त्याग देने पर तो पुरुष मर्ज ही जाता है इससे आत्मज्ञान नहीं होता यज्ञ सर्वमेव वेदावचनयधानतपेनम कर्म उपलक्ष्यतेम काम्यजिम्यम कर्म जातम सर्व आत्मज्ञानोत्पत्ति मोक्ष साधन प्रतिपद्यते एवं कर्मकांडे नास्येकवाख्यवगति वेदनयधान और तप इन शब्दों से सारा ही नित्य कर्म उपलक्षित होता है इस प्रकार काम कर्म रहित संपूर्ण नित्य नि्यकर्म आत्मज्ञान की उत्पत्ति के द्वारा मोक्ष के साधन होते हैं इस प्रकार कर्म कांड से इस ज्ञानकांड की एक वाक्यता ज्ञात होती है एवं यथोक्न न्याय नहीतम आत्मा विदिव यथा प्रकाशित मननान मननान्मुनि योगी भवती एक तदित्ता मुनिर्भवती न्यम इस प्रकार उपयुक्त युक्त रीति से ऊपर मंत्र एवं ब्राह्मण द्वारा बतलाए हुए इस आत्मा को ही जानकर मुनि होता है तात्पर्य यह है कि मनन करने के कारण मुनि ज्ञान योगी हो जाता है इसी को जानकर मुनि होता है किसी और को नहीं नानो अन्य वेदने भी मुनित्व सथम अवधार्यते में वेती शंका किंतु मुनि तो अन्य वस्तु को जानने पर भी हो सकता है फिर इसी को जानकर इस प्रकार निश्चय किया जाता है बाढ़ अन्य वेदने मुनिर्भव भवेत किमन वेदेन वेदने न मुनिरी सैन तरी क्यवे सह एतम तो बदिव विदित्वा सैत न तो कर्मी अतो अत साधारण मुनित्व विवक्षित अस्ेतवधारियती एक ये तमिन ही विदित के न कम पश्येदितवम क्रियासंभवान् मननम एव स ठीक है दूसरे को जानने पर भी मुनि हो सकता है किंतु दूसरे को जानने पर केवल मुनि ही नहीं होता तो फिर क्या होता है वह कर्मी भी होता है किंतु इस औपनिषद पुरुष को जानने पर तो मुनि ही होता है कर्मी नहीं होता अतः इसका असाधारण मुनित्व बतलाना अभीष्ट है इसी से एकमेव इसी को इस प्रकार श्रुति निश्चय करती है क्योंकि इसे जान लेने पर किसके द्वारा किसे देखे इस श्रुति के अनुसार क्रिया क्रिया असंभव हो जाने से फिर मनन ही होगा किं च एकमेव आत्मा स्वलोक मच्छन प्राथयनता प्रव्राजिन प्रव्रजनशीला प्रव्रजंती प्रकर्षेण व्रजंती कर्माणि कर्मा तित्यर्थः तथा इस आत्मा अर्थात स्वलोक की इच्छा प्रार्थना करने वाले प्रवाजी प्रवचनशील पुरुष प्रवचन प्र प्रकर्ष से व्रजन गमन करते हैं अर्थात संपूर्ण कर्मों का सन्यास पूर्ण त्याग कर देते हैं एक तेव लोकमितवधारणा ब्रह्मलोकसूना इति गम्यते नी गंगाद्वारम प्रति पपित्सु काशी देश निवासी पूर्वाभिमुख प्रति तस््यलोकयाथिना पुत्रकर्मा पर्रह्म विद्या साधन पुत्रेना लोको जय्यो नारे इत्यादि इदी श्रुते अत तथि पुत्रदी साधन प्रत्याख्या न पारिव्राज्य प्रतिपत्ति य युक्तम अत साधनवात पारिव्राज्य तस्मातम लोकमीक्षत इति युक्त अवधारण इसी लोक की इच्छा करने वाले ऐसा निश्चय करने से जाना जाता है कि बाह्य तीनों लोकों की इच्छा करने वालों का सन्यास में अधिकार नहीं है गंगा द्वारा हरिद्वार पहुँचने की इच्छा वाला कोई काशी निवासी पूर्वाभिमुखोकर नहीं जाता अतः जिन्हें बाह्य तीनों लोगों की इच्छा है उनके लिए पुत्र कर्म और अपर ब्रह्म विद्या साधन है जैसा कि यह लोक पुत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है किसी और साधन से नहीं इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है अतः उनकी इच्छा रखने वालों को पुत्रादि साधन का परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है क्योंकि संन्यास उनका साधन नहीं है अतः इसी लोक की इच्छा करने वाले सन्यास करते हैं ऐसा निश्चय करना ठीक ही है आत्मलोक प्राप्तिर् अद्यावृत स्वात्मन्यवस्थान तस्मात्मा ठेल्लोक मैति यहाँ सर्व्रियपरम इव आत्मलोक साधन मुख्यमंत्रादिव्रलोक पुत्रादी कर्मण आत्मलोक प्रति असाधनवादवेन च विरुद्ध अवोचा तस्मात्मा लोकमीक्षत प्रव्रजंत थर्व्रिया निवर्तेरने वे यहाँ च्रह्मलोकयाथिन प्रति नियतानि नियता पुत्रदी साधना आत्मलोकाशन वृत्ति पारिभ्राज्य ब्रह्म विदो विधीयत अविद्या की निवृत्ति होने पर स्वात्मा में स्थित होना ही आत्मलोक की प्राप्ति है अतः जैसे आत्मलोक की ही इच्छा है उसके लिए संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होना ही आत्मलोक का मुख्य एवं अंतरंग साधन है जिस प्रकार की बाह्य तीनों लोकों का साधन पुत्रादि ही है पुत्रादि कर्म आत्मलोक के साधन नहीं है तथा पुत्रादि कर्म और संन्यास दोनों का एक साथ होना असंभव है इसलिए हम इन्हें परस्पर विरुद्ध बतलाते हैं अतः आत्मलोक की इच्छा करने वाले परिव्राजक हो ही जाए अर्थात उन्हें संपूर्ण क्रियाओं से निवृत्त हो ही जाना चाहिए जिस प्रकार बाह्य तीनों लोकों की इच्छा वालों के लिए पुत्रादि नियत साधनों का विधान किया गया है इसी प्रकार आत्मलोक के इच्छुक ब्रह्मवेदता के लिए सम्पूर्ण ऐषनाओं की निवृत्ति रूप पारिव्राज्य संन्यास का विधान है ही कुत पुन आत्मलोकाथि प्रव्रज वेच्य त अर्थवाद वाक्यूपेण हेतु दर्शय स्म वै तत्त पारिभ्राज्ये कारण उच्यते हम वै किल पूर्वे अतिक्रातकाल विद्वांस आत्मजा प्रजा कर्म अपरब्रह्म विद्या प्रजोपलक्ष तयमेत बाह्य बाह्यलोकत्रय साधन प्रजाम इति प्रजाम किं न काम्य पुत्रादिलोकत्रय साधन न अतिषंती कितु वे आत्मलोक के इच्छुक पुरुष संन्यास करते ही हैं ऐसा क्यों कहा जाता है इसमें श्रुति अर्थवाद वाक्य रूप से हेतु दिखलाती है एक वै तत् पारिव्राज्य में यह कारण बतलाया जाता है प्रसिद्ध है कि पूर्व अर्थात भूतकालीन विद्वान आत्मज्ञ प्रजा कर्म और ब्रह्म विद्या की कामना नहीं करते प्रजाम इस स्पद से यहाँ यह लोग पुत्रोक और देवलोक इन तीनों लोकों के तीनों साधनों का जिनको प्रजा शब्द से उपलक्षित किया गया है निर्देश किया जाता है प्रजा क्या करते हैं उसकी कामना नहीं करते अर्थात बाह्य लोकत्र के पुत्रादि साधनों का अनुष्ठान नहीं करते ननु अपर ब्रह्म ब्रह्मदर्शनम अनुतिषंत तलादि व्युत्थान शंका किंतु अपर ब्रह्मोपासना का अनुष्ठान तो करते ही हैं क्योंकि उसी के बल से व्युत्थान होता है न अवादात ब्रह्म तम परात्मनो ब्रह्म वेद सर्व तम परादात इति अपर ब्रह्म दर्शनम अप्यपवद अपर सर्व मध्यांतर इति च परबाह्यांतर ब्रम्हणों सर्वध्याप्य पूर्वा पर बाह्यादर्शन प्रतिषेधा चपूर्वन अनत अबा्य इति च जानीयात आत्मदर्शन जत्रेकेन अन्य व्युत्थान कारणम अपेक्षते समाधान नहीं क्योंकि उसका तो अपवाद किया गया है जो आत्मा से ब्रह्म को पृथक जानता है ब्रह्म उसको परास्त कर देता है जो सर्व को आत्मा से पृथक जानता है सर्व उसको परास्त कर देता है इस प्रकार श्रुति अपरब्रह्म दर्शन का भी अपवाद ही करती है क्योंकि अपरब्रह्म का भी सर्व के भीतर ही अंतर्भाव है जहाँ अन्य को नहीं देखता ऐसा भी कहा ही है तथा ब्रह्म अपूर्व उन पर अनंतर और अप्रह्म है इस प्रकार ब्रह्म में पूर्व अपर बाह्य एवं दृष्टियों का भी प्रच्छेद किया ही है और उस समय किसके द्वारा किसे जाने ऐसा भी कहा ही है अतः आत्मदर्शन के सिवा उत्थान के किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है क अभिप्रायः अभिप्राच्य किं प्रयोजन फल साध्यं करिष्यामः प्रजया साधन नजा ही ब्रह्मलोक साधन निर्जाता सा्यलोको नास्माक आत्म व्यतिर सर्व अस्माक आत्मूतमे सर्वयत्मूता आत्मा च आत्मत्वादेव न कचि साधन नोत् आप जो विकार्य संस्कार्यो वाह तो फिर व्युत्थान करने में उनका क्या अभिप्राय होता है थो तो बतलाया जाता है हम प्रजा रूप साधन से किस प्रयोजन फल अर्थात साध्य का संपादन करेंगे प्रजा तो बाह्य लोक का साधन समझी गई है और वह बाह्य लोक हमारे लिए आत्मा से भिन्न नहीं है हमारे लिए तो सब आत्म स्वरूप ही हैं और हम भी सबके आत्मस्वरूप ही हैं तथा तो हमारा आत्मा भी आत्मा होने के कारण ही किसी साधन से उत्पाद्य आप्य है विकार्य अथवा संस्कार नहीं है यद्यप्यात्मयाजिन संस्काराथ कर्मेती तदपी कार्यकनादर्शन एव इदम् में अने अंग संस्क्रीय गांगी नहि विज्ञान दर्शनों गांगी संस्कारोप घनकर्शनोंगांगी संस्कारोपर्शन संभवती तस्मा किंचिति प्रजादन करी तत्ति साधन कर्तव्य फल नी मृगतृष्णि दर्शी प्रवित्त इति तत्र. उसर ऊसरमात्र मुदका भाव पश्यतोपी प्रवृत्तिस्माकोकदर्शिना एव प्रजादी साधन साध्ये मृगतृष्णिकवर्शन विषये न प्रवृत्ति और ऐसा जो कहा है कि कर्म आत्मा आत्मयाजी के संस्कार के लिए है वह भी देह और इंद्रियों में आत्मबुद्धि करने को लक्ष्य करके ही है क्योंकि इसके द्वारा मेरे इस अंग का संस्कार होता है इस प्रकार श्रुति से उसमें अंगांगित्व भाव ज्ञात होता है जो निरंतर एक विज्ञान घन रस स्वरूप को ही देखता है उसके लिए अंगांगी संस्कारों का अवलंबन देखना संभव नहीं है इसलिए प्रजादि साधनों से हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध करेंगे जो अविद्वान है उन्हें ही उन प्रजादि साधनों से फल प्राप्त करना है मृग तृष्णा में जल देखने वाला जलपान के लिए उसकी ओर जाता है इसलिए उसे ऊसर मात्र और उसमें जल का अभाव देखने वाले की भी प्रवृत्ति होनी ही चाहिए ऐसी बात नहीं है इसलिए जो अज्ञानियों की दृष्टि का विषय और मृगतृष्णादि के समान है उस प्रजाति साधन से साध्य फल में हम परमार्थ आत्मलोक दर्शियों की भी प्रवृत्ति होनी उचित नहीं है ऐसा इसका अभिप्राय है तदैतुच्य अस्माक परमार्थदर्शिना न अयमात्मा अस्नायादि विनिर्मुक्त साधव साधुभ्या अभी कार्यों लोक फलम अभिप्रेत न चा सत्म साध्य साधनादी सर्व संसार साधनासर्वंसारधर्म विर्मुक्त्म्य साधन किंचि ऐसी साध्य ही साधनावेषणा क्रिय असाध्य साधनावेश जलबुद्धिया स्थल सा जल इव तरण कृत सैवा शकुन पदेष एतम् आत्मा विदित्वा प्रव्रजेयुरव ब्राह्मणा न कर्म आरंभे नित्यर्थ जस्मात्वे ब्राह्मणा एवं विद्वांस प्रजा मका है यही बात यहाँ बतलाई जाती है जिन हम परमार्थ दर्शियों को यह क्षुधादि धर्म से रहित तथा शुभा शुभकर्म से अविकार्य रूप फल अभिप्रेत है साध्य साधनादि संपूर्ण संसार धर्मों से रहित इस आत्मा को किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है जो साध्य होता है उसी के साधन की खोज की जाती है असाध्य के साधन की खोज करने में तो मानो जल बुद्धि से स्थल में तैरना है अथवा आकाश में पक्षी के पदों की खोज करना है अतः इस आत्मा को जानकर ब्राह्मण लोग सब कुछ त्याग कर चले जाए संन्यासी हो जाए किसी कर्म का आरंभ न करें ऐसा इसका तात्पर्य है क्योंकि इस प्रकार जानने वाले पूर्ववर्ती ब्राह्मण भी प्रजा की इच्छा करने वाले नहीं थे